पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद प्रवृत्त्यालोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम छब्बीस महाज्योति में संयम करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है हृदय में जो महाज्योति है उसमें संयम करने से योगी अत्यंत दूरवर्ती वस्तु को भी देख सकते हैं यदि कोई वस्तु पहाड़ के अंतराल में रहे तो उसे भी वे देख लेते हैं और अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का भी उन्हें ज्ञान हो जाता है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमांत सत्ताईस सूर्य में संयम करने से संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है चंद्रे तारा व्योह ज्ञानम अट्ठाईस चंद्रमा में संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है ध्रुवे तदगति ज्ञानम उन्तीस ध्रुव तारे में संयम करने से ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम तीस चक्र में संयम करने से शरीर की बनावट ज्ञात हो जाती है कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति ही इकतीस कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है अत्यंत भूखा मनुष्य यदि कंठ नली में चित्त का संयम कर सके तो उसकी भूख शांत हो जाती है कर्मनाड्याम स्थैर्यम 32 कुर्मनाड़ी में संयम करने से शरीर की स्थिरता होती है जब वे साधना करते हैं तब उनकी शरीर चंचल नहीं होता मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम तैंतीस सिर की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं यहाँ सिद्ध का तात्पर्य भूत योनि की अपेक्षा थोड़ी उच्च योनि से है जब योगी अपने सिर के ऊपरी भाग में मन संयम करते हैं तब वे इन सिद्धों के दर्शन करते हैं यहाँ पर सिद्ध शब्द से मुक्त पुरुष नहीं समझना चाहिए